नाम बगीचा अंत वह वह गे परमात्मा प्राणियों से बाहर है और वह परमात्मा प्राणियों से बाहर है और अंदर है अचरम या चर एव अचरम या चरम और चर एव है ना ही ही, वो है जो ऐसा कर लेना या। या कर लेना सूक्ष्म वे सोने के कारण अविज्ञ है अविज्ञी अभिजे बताया बताएंगे सोने के कारण लिए अभिज्ञ दूरस्थम क्या अंत के क्या दूरस्थम क्या अंत के वाह परमात्मा दूर में स्थित है और अंत के समीप में स्थित है दूर में स्थित है अज्ञानी इसका साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं अज्ञानियों है का अपना है और में है। तो अर्मुआ था भूटा नाम बहि के अंत कहा परमात्मा प्राणियों के बाहर हो अंदर है अब लगाएंगे वास्तव का यहाँ बही वर्ष पर्यतम व्यय आत्म अक द्वारा कल्पित्रम को द्वारा कल्पित अभिद्या अविद्याल्पित अविद्या के द्वारा कल्पित हैं? को ब्रह्मगुप्त सब कल्पित है तो ब्रह्मीय देमा से कल्पित तो अभिद्य आत्मा रूप से अविद्या के द्वारा कल्पित देमा के द्वारा आत्मा रूप से अविद्या के द्वारा कल्पित गेह कैसे लगाना अविद्या के द्वारा आत्मा रूप से कल्पित गेह अविद्या के द्वारा आत्मा रूप से कल्पित देह देव पर्यंत है जैसा के द्वारा आत्मा रूप से कल्पित देह आत्मा दे की अवधि करके जो देह है ना उसके वाहन क्या है स्वरी भाव क्या है स्व तो पर्यत अवधिपर्यंत उसकी अवधि करके अवधि करके तम एवं अपेक्षा करके स्वर्यत अवधि करके तयंत दे की ही अपेक्षा करके बगी उसके बाहर बाहर कहा जाता है तो कहते हैं कि प्राणियों के बाहर और भीतर स्थित है बाहर तो बाहर जो है ना से लेकर कहा जाता है ये क्या है स्व परियन के दे को ही अवधि बना करके स्वर्यन से देख ही अपेक्षा करके देख ही अपेक्षा करके क्या कहा जाता है ना, हाँ। है? तो दी दी जाता है बाहर? ना? बाहर है मतलब देह से बाहर है ऐसा तो ये गली का भी अक्ष बलिष्ठा अंत अंता का जो स्थान देखेंगे उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा की अपेक्षा करके जो अपने परमात्मा सर्वत विद्यमान है लेकिन जो अपने अंध विद्यमान होने के कारण उसको तो क्या कहते हैं तो प्रत्येक आत्मा या अंतरात्मा है ना सर्वत तो विद्यमान है और अंतर विद्यमान होने के कारण उसको प्रत्येक आत्मा कहते हैं प्रत्येक आत्मा का अर्थ है उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा की अपेक्षा करके वे को ही और करके अंदर बनना है अंदर है ना देह को अवधि बनाएंगे और देह के अंदर कौन है प्रत्येक आत्मा रूप से बनवा देव अंदर किसान से प्रत्येक आत्मा उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा की अपेक्षा करके या प्रत्येक आत्मा उल करके दे को तो भी अवधि बना करके अंका कहा जाता है मतलब अंदर कहा जाता है अंदर को दे जर बाहर तो दे बाहर अब देखो यहाँ पर बताया गया कि वह वे परमात्मा प्राणियों के अंदर है और बाहर है तो किसी को यह संदेह हो सकता है कि मध्य नहीं होगा मध्य नहीं होगा लगाइए क्योंकि बाहर और अंदर ही तो भगवान ने कहा है मध्य में नहीं कहा है तो पंछी लगाएंगे बही क्या अंता बही अंता क्या है न बहिस्त्या ऐसा के द्वारा कहने पर मध्य अभावे प्राप्त मध्य में परमात्मा का अभाव प्राप्त शुरू होने पर संदेश बोलते है ना संदेह कैसा है दुआ क्यूँकी भगवान ने क्या बोला बही गंसा बही घंटत्यासा कहने पर मध्य में आत्मा का अभाव प्राप्त होने पर सीधा मुझे कहा जाता है ये संदेह होगा ना संदेह के मिली के लिए क्या कहा जाता है अचरम चरम एवं क्या ये करना सब गें। सब चलना तो ये ही अचरम चलिए सब कुछ क्या है वो जी और सब कुछ ये है तो मतलब मध्य का भाग भी वही है सब कुछ वही है अब लगाएंगे सब कुछ वही है तो मध्य भाग भी वही हो जाएगा अचरम चरम एवं चाहिए यथ चराचरम देहाम अति सब योयम यथा रज्जु सरका भाषा जैसे पंक्ति में लगा रहा हूँ रज्जू में आभाषित होने वाला जैसे रज्जू में प्रतीक होने वाला सर्क रज्जु ही है अतरिक्त में ऐसा क्या यथा रचि सर का ना जैसे रज्जू में आभाषित होने वाला आभाषित होने में फिर वाला वकृत होने वाला है ऐसा है यहाँ पर जैसे रज्जु में प्रतीत होने वाला सर्व रज्जु से अतिरिक्त नहीं है तो उसी प्रकार प्रकार ना देहा वासन करा चरण तो वहाँ रज्जु में प्रतीत होने वाला सर्प है ना तो यहाँ पर भी देखेंगे उसी प्रकार परमात्मा में जे परमात्मा में देभ से प्रतीत होने वाला देहा भाषण है ना को पहले जोड़ने के लिए कि सब परमात्मा में रूप के प्रतीक होने वाला देखे इसे भी में प्रतीक क्या होता है सर? किसी जीव की देखें तो ये दे दे सब किसी में किसी जीव के व्यय है उसी प्रकार वे परमात्मा में प्रतीत होने वाला चराचर दे ऐसा में प्रतीत होने वाला चराचर याचर देना दोबारा लेखन गया था जैसे रज्जु में प्रतीत होने वाला सर्क आभाषा तर्क यहाँ पर प्रतीत होने वाला आभाषित होने वाला धन नहीं जैसे रज्जु में प्रतीत होने वाला सर्क रसी भी है उसी प्रकार ये परमात्मा में देव रूप से प्रतीक होने वाला जो चराचर में देव रूप दे से प्रतीक होने वाला जो चराचर है वह भी परमात्मा ही है, इस हैज्ञो में प्रतीत होने वाला सब क्या है हाँ उसी प्रकार से जय परमात्मा में प्रतीत होने ये परमात्मा में देव रूप से प्रतीक होने वाला जो चराचर है तो लेना है ले चराचर ये ही है तो तो तो तो है है कुछ मतलब उसके सब सब वही चाहे अंदर बाहर में अब जाएंगे यदि अचरम चरम एवं सर्वम व्ययम यदि सर्वम व्यवहार विषय यदि व्यवहार अचरम अचरम यदि यदि यदि यदि यदि यदि इस का चर और अचर कुछ चरम का अचरम सर्वे यदि व्यवहार का विषय चर और अचर सब कुछ व्यवहार का विषय क्या सब ये ही है ये ऐसे है जो जू जनुष्य प्रति पक्ष क्या यदि व्यवहार का विषय सब कुछ क्या क्या सब कुछ क्या है ये ही है मतलब ये परमात्मा ही है उससे पृथक है यदि व्यवहार का विषय क्या सब कुछ ये परमात्मा ही है लगभग तो किम इतना कि तो किस कारण से ईधम इस प्रकार सभी के द्वारा नहीं जाने जाता देना चय सबको इस प्रकार जानते है ना हलम रक्षण तो सबको कैसे जानते हैं तो सब कुछ परमात्मा ही है तो इधम इस प्रकार क्यों नहीं जानते हैं उसको बगल जय को है ना यदि यदि व्यवहार का विषय कर सब कुछ परमात्मा ही है तो समर्थन किस कारण से एकदम तो इस प्रकार का के द्वारा नहीं तो किस कारण से प्रकार परमात्मा सबके द्वारा नहीं जाना जाता है इसी उच्च से ये ऐसा प्रश्न लेकर कहा जाता है क्या कहा जाता है तो देखना सत्यम सत्यम पर है आपका कहना ठीक है जो प्रश्न किया गया वो प्रश्न अब ये देखो वो ठीक है तो आगे देखेंगे रत्न को ठीक है उत्तर देखना सर्वभाषण कर दे सर्वरूपेण भाष माना या सर्वरूप आभास मानो सभी रूप से तक है ना की युवा जय सभी रूप से प्रतीत होने वाला है युवा यह परमात्मा सभी रूप से कुित होने वाला है इसमें रजिंग जल धारा धन देखा आदि अनेक रूपों में प्रतीक होती है ना तो वो जय परमात्मा युद्धा है सभी रूपों प्रतीत होता है सभी नाम रूप उसी और उपाधि के द्वारा सभी नाम रूप उसके वास्तव में अब देखेंगे सत्यम आपका कहना जी है सत तो का जयम ऐसा तथा लिखा गंदगी कामात्मा सभी रूप में प्रतीत होने वाला है सभी रूप में बोल परमात्मा सभी रूप में प्रतीत होने वाला है तथापि फिर भी आनाश की तरह सूची तरह तो होने के कारण है उसको अज्ञानी जान पाएगा hmm. तो का अज्ञान फिर भी वह व्योम की तरह सूक्ष्म होने के कारण स्वयं रूपण होगी अपने रूप से वह होने पर भी अपना रूप कौन तो है अपनी अंतरात्मा रूप से वे होने पर भी अपनी अंतरात्मा रूप सेवा वह होने पर भी अब दुकान अभिश्रेम अज्ञानियों के लिए वो अकेल है अपनी अंतरात्मा रूप से गय होने पर भी अज्ञानियों के लिए वो ये है मतलब अज्ञ है शुभ अज्ञे है सुख होने के बाद वस्तु को नहीं जान सकते है अपनी अंतरात्मा रूप से गय होने पर भी अज्ञानियों के लिए वह अकेल है के आत्मायोग मतलब आत्मा ही या सब कुछ है आत्मा ही या या सब कुछ आत्मा या सब कुछ है ऐसा अनुदान आत्मा ही या सब कुछ है यह अनुवाद अच्छा है क्या आत्मा ही है आत्मा ही या सब कुछ है और ब्रह्म एकदम सर्वम ब्रह्म ही क्या सब कुछ तो सब कुछ कौन है अपनी आत्मा अपना आत्मा ही ब्रह्म रहे इत्यादि प्रमाण से निश्चित ज्ञात मिले कर अपना आत्मा सबको ज्ञात है और यह सब कुछ क्या है आत्मा इस प्रमाण से नित्य ज्ञात नित्य ज्ञात कर ये परमात्मा इत्यादि प्रमाणों से ये परमात्मा नित्य ज्ञात रहता है नित्य जात रहता है अच्छा अब देखना इत्यादि प्रमाणों से नित्य ज्ञात परमात्मा और श्रोत में देखेंगे क्या वो दूरअम है ना mm -hmm. तो उसको तो दूर क्यों कहा परमात्मा वो अपना स्लो है अपना स्त्रो होने के कारण सबसे निकट कौन है अपना स्लो ही है तो दूर में स्तित्व कहा तो कहते हैं कि अज्ञानी उसको करोड़ों वर्षो में नहीं प्राप्त कर सकते हैं इसलिए क्या बुर्गिया धूर् में स्थित अब इज्ञात दूरअम अज्ञात होने के कारण है और हैं को क्या के हजारों मतलब ना सैकड़ों में भी अज्ञानियों के लिए प्राप्त न होने के लगा या अज्ञानियों को तो, अज्ञानियों को तो, सह कोटि वर्षों में भी प्राप्त न होने के कारण अज्ञानियों के लिए दूर विस्तृत है ठीक है अज्ञानियों के लिए कोटि सहकोटिव में भी प्राप्त न होने के कारण वह दूर है ये बनवाती है ये अभिज्ञात तैयार अच्छा नहीं होगा भी शास्त्र को भी अभिशा प्राप्त है अज्ञानियों के लिए करो करोड़ों वर्षो में भी प्राप्त न होने के कारण उनके लिए दूर स्थित है तो में धूम भगवान कहते हैं क्या अंधिके और नृतक में तो कोई गुरु नहीं है, है क्योंकि तो और वो समीप में स्थित है समीप में स्थित है क्योंकि वो तो ज्ञानी का अपना आत्मा ही है ना ज्ञानी का अपना आत्मा होने के कारण अपना स्वरूप होने के कारण अपना समीप में स्थित है सबसे समीप क्या अपना स्वरूप हो गया इतिच ऑर्डर दत। अवलोकनतः उप्रे शुरू करतम। भूतमपि यतस्य यम भूत्वा भविष्यति। आधुनिकतः मोटेषु विवर्षं मे या इत्यकम मूढ़ व्यक्ति का तद नियम दृष्टोसु तद नियमतः यक्दियं बलायये तद नियम अविक्तं तद नियम आदिवत्तम वह यह परमात्मा विभाग से रहित है विभाग रही है का परमात्मा के है, उसका कोई विभाग नहीं है तो से रही है यह परमात्मा अविभक्तम विभाग से रहित है क्या की भूपेशम और सभी प्राणियों में विभक्त जैसा स्थित है सभी प्राणियों में विभाग से युक्त जैसा स्थित है वास्तव में अविभक्त है इसलिए कहा विभक्तुक्त विभक्त जैसा स्थित है अलग अलग लगता है ना ये जो का विभक्त जैसा स्थित है वास्तव में विभक्त वहाँ भेद की स्थिति में ग्रहण की जाती है एक समय यह है तो अब ये भूटेश भूटेश सभी प्राणियों में विभक्त जैसा स्थित है या विवाद से युक्त जैसा स्थित है क्या भूत भर्तो प्राणियों को भूत भर्त है ना कि प्राणियों का धारण और पोषण करने वाला है कैसा है वो प्राणियों का या पोषण करने वाला ले लेना पोषण करना अंध ले क्योंकि हमने क्या कर लेना उसका धारण और पोषण दोनों अर्थ ले सकते हैं दोनों अर्थ ले सकते हैं भूत भक्री जो प्राणियों का धारण और पोषण करने वाला है जूरी धारण पोषण ना प्राणियों का धारण और पोषण करने वाला है शिशु करते हैं उनको सम्मान करने वाला है और क्या प्रवेश और उनकी स्पत्ति करने वाला है प्रवेश में और भूत बस्तरी है कि प्राणियों को धर्म और पोषण करने वाला एक काल में और गृह शिशु में समार करने वाला एक बैठक हाँ कल ये हम अभिवक्तम वो ये परमात्मा विभाग रही है बात में रहेंगे अभिव्यक्तम क्या प्रति योगम कि सर एकम आकाश की तरह प्रत्येक आकाश की तरह प्रत्येक वह एक परमात्मा है अभिवक्तम कर दिया विभाग पे रहे अभिवक्तम करके यहां पर कर दिया इन्होंने एकम क्या दिया है एकम एकम जो विभाग से युक्त वस्तु होती है जो इन्हें एक ली होती है तो उनकी तो तो तो तो तो लगाएंगे प्रत्येक व्यय में आकाश की तरह वह परमात्मा की है प्रत्येक में आकाश की तरह हुआ परमात्मा जैसे आकाश को एक मानते हैं ना? आकाश को एक मानते हैं, तो आकाश एक है और नैया उपाधियाँ किसी और उनका उपाधियों को अनेक होने पर भी जैसे आकाश एक होता है उसी प्रकार ऐसी देव के अनेक होने पर भी परमात्मा एक होती है तो आकाश की तरह आकाश की तरह प्रत्येक वहाँ परमात्मा एक है अभिवक्तम का विभाग विकम मतलब एकम विशु से लेना है सर्व प्राणीसु सर्व विषु सभी प्राणियों में वो विवाह सभी प्राणियों में विभक्त जैसा स्थित है या सभी प्राणियों में विभाग से ही प्रभाव भूमि जैसा स्थित है सिर्फ क्योंकि क्योंकि दे में ही क्योंकि दे में ही परमात्मा की प्रती होती है क्यूँकी दे में ही परमात्मा की क्यूँकी दे में ही आत्मा की प्रती होती है है तो, प्रुणी <स्थे> है। तो सब जाता लेकिन पहले प्रती होती है चारणा काल में सब देह में में होती है तो देह में तो भी प्रती है इसमें क्या है वो विभक्त जैसा स्थित है भूत क्या भूतानी विभिरी कि ये प्राणियों का धारण और पोषण करता है इसलिए भूत भक्री कहलाता है तब वे वह भूत वह गे भूत भक्त हुआ गे परमात्मा प्राणियों को धारण और पोषण करने वाला है तो में क्या? और ये प्राणियों का धारण और पोषण करने वाले हैं प्रयकाल में संहार करने वाला है प्रयकाल में संहार करने वाला है उत्पत्ति का प्रोबन जीवन और उत्पत्ति काल में वो उत्पत्ति करने वाला है अब देखेंगे यथा मिथ्या कल्पित रज्जुवादी रजुवादी है नीचा कल्पित से सर्वागुआ जैसे होता है वो मिठा है वो कैसा है मिथ्या है मिथ्या वस्तु यथा धोपी होती है कल्पित नीचा है पर है ये सब क्या? क्या? वो मतलब नहीं है वो जो है देता तो है। जो जो है वो नहीं वस्तुता न हो और वस्तुता न हो अ कल्पित जैसे नय का जैसे कल्पित का आदि नि? का, तो और का कारण होता है में जो सर्त है ना सर्त की उत्पत्ति भी किसने होती है भी किसने होती है किसने होता अगर ग्रंथियों को कहा जाए तो आपका रज्जु और मछली चेतन रज्जु में सब भी हमारा तो और नये का कारण होता है ठीक तो है कुछ रज्जु रज्जु आपके निष्ठान आता है क्या नहीं आता है तो वैसे ही क्या है की भगवान जो है सबकी उत्पत्ति स्थिति और नये के कारण है और अधिकार नहीं होता है। ले ले, ले ले। नहीं तीन क्या सरवत लग है? आदि से लेने में के परमात्मा सर्व विद्यमान सर्वत विद्यमान होने का सद कर जब किसी अन्य विषय के बारे में कुछ विषय तय करके अन्य को कहना होता तीन चार भक्त का मिलाते हैं परमात्मा सब जगह विद्यमान होने पर भी उपलब्ध नहीं होता है सब जगह विद्यमान होने पर भी उपलब्ध नहीं होता है मतलब ज्ञात नहीं होता है कर रही समा तो त्यागोत्तम है सम का मतलब अन्य कार्य घर्भ्या अज्ञान तो क्या वो सम है सब का क्या क्या तो तो तो तो तो वो अज्ञान क्या वो अज्ञान है ना अज्ञान नहीं है तो, तो क्या है तो जो ज्योतिषाम ज्योति ही समता परम थे ज्योतिषाम अप ज्योति परम उच्य ज्ञान व्ययम ज्ञानगमन सर्वस्वित ज्योतिषाम अपनी ज्योति वह यह परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति वह यह परमात्मा क्या है ज्योतियों का भी ज्योति है ज्योतियों का भी ज्योति है ज्योति कहते हैं प्रकाश करने वाले को तो प्रकाशक प्रकाश मतलब करने वाले को भी प्रकाशित करने वाला है प्रकाशित करने वाले को भी प्रकाशित करने वाला है जो प्रकाशित करने वाला होता है वो कम नहीं हो सकता है नहीं है, नहीं है। में ना जीत और प्रकाशित करने वाला क्या है सूर्य तो है तो इनको क्या कहते हैं प्रकाश कैसे है किसको जीत को और सूर्य को प्रकाश को ये प्रकाशित करने वाले हैं अब जब कहा जाता है की आत्मा प्रकाश स्वरूप है आत्मा प्रकाश सुरूत है तो यहाँ प्रकाश का प्रकाश नहीं है या दक्ष्मी जी से वो नहीं है जन स्रोत है प्रकाश सुरूत तो शुरू से ठीक है तो अब ध्यान देना ज्योतिषाम तो चेतन परमात्मा तो देखिए है सब का प्रकाश प्रकाशक चेतन परमात्मा कितना एक है और ज्योतिषाम जो भू विजय आया है ना ये लिए आया है जिससे तो जो सूर्य जीप जड ये क्या है कि घटाजी के के होने के कारण ये जो है आदि ये घटाजी का कारण क्या देखिए क्या देखिए जट ज्योति है नुक मुझे प्रकाशक को बर्माप नहीं सकता है ना बताइर की जो कम की जट ज्योति है तब तब से रहना परमात्मा तब जो सब अपनी ज्योति हुआ जे परमात्मा आदित्यादि प्रकाशकों का भी प्रकाश रखे आदि ज्योति की भी ज्योति है सम का से सम से पर है अज्ञान से पर है या जड़ पदार्थ से पर है और वो क्या देखना ज्ञानम जेयम ज्ञान तीन उसमें को ज्ञान ज्ञान जो है यहाँ पर आया था कि क्या हमारी स्वाजी को ज्ञान का साधन होने कारण ज्ञान कहा गया है ना हमारी स्वाजी को ज्ञान का साधन होने कारण क्या कहा गया ज्ञान और लेना भाष्य में ज्ञान ज्ञान गम्य के अर्थ में भेद भाष्य देखिए है ना ज्ञान गेय और ज्ञान गम्य ये तीनों सभी के हृदय में स्थित है सभी के हृदय में स्थित है भाष्यकार कहते हैं की सभी की विद्धि में स्थित है क्योंकि वही निकी है कहाँ पर बुद्धि तो ये कुछ भी आप क्या अर्जित करते हैं सब कुछ आपकी बुद्धि ने कहा दोस्त लेना है आदित्य नाम आदित्य नाम है ना अच्छा आदित्य को अन्य का उपलक्षण समझ लेना है नक्षत्र का उपलक्षण समझ लेना आदित्य नाम हो तो उपलक्षण समझ करके आदित्या कर लेना कह रहे वह परमात्मा आदित्यादि ज्योति का भी ज्योति है है ना परम ज्योति तो परमात्मा है क्या ना श्रो और ये बता दी जाता ज्योति कहा है और ज्योति का ज्योति क्यों है ये तो परमात्मा तो बताते हैं आत्म चित्योति कामी आदित्यादि ज्योति से भी संकेश आत्म चैतन्य रूप ज्योति के द्वारा इसका आत्मा का ज्ञान आत्मा था आत्मचैतन्य रूप ज्योति आत्मचैतन में क्या हुआ आत्मा का ज्ञान और फिर ज्योति से भी वही नहीं जानक ज्ञान लेना मतलब में रूप से आत्म में रूप ज्योति से या आत्म चैतन्य रूप ज्ञान ऐसी आप आप ज्योति से प्रकाशित होकर के एक प्रकाशितान आप में चैतन रूप ज्योति से प्रकाशित होकर आदित्यादि ज्योतिया प्रकाशित होती है आदित्यादि ज्योतियाँ प्रकाशित होती है लगाइए आप में चैतन्य रूप ज्योति ऐसी प्रकाशित होकर या प्रकाशित होने का मतलब है ज्ञात होकर रूप ज्योति से प्रकाशित होकर, के नहीं? तो नहीं? से होकर के ही आदित्यादि ज्योतियां प्रकाशित होती हैं। हैं। है की आत्मचंद रूप ज्योति से प्रकाशित के जिससे तेज से प्रकाशित होकर प्रकाशित होकर एन तेज का इधा जिस तेज से प्रकाशित होकर सूर्य तपति से प्रकाशित होकर है, सर्वम विभा परमात्मा उस परमात्मा की भाषा है ना, उस परमात्मा के प्रकाश से भाषी या सब कुछ प्रकाशित हो रहा है इत्यादि सुपिज्ञा इत्यादि सुखुओं से या परमात्मा ज्योति को जोती है क्या इन शीशे और इन योग का शास्त्र में ही यह क्या क्या इत्यादि राष्ट्र में नहीं यह राजित रकम पेजा इत्यादि इत्यादि सुर्खियों से भी यही राष्ट्रीय जोशी है कि वह ज्योति का जोशी है कोई परेशानी हो तो हमसे आप पूछेंगे है नाजी हाँ हाँ हाँ मतलब यह है आत्मचैतन के ज्योति ऐसी प्रकाशित होकर आत्मचैतन के ज्योतिष ऐसा लगाना आप आप रूप ज्योति से से या ज्ञान कोई वस्तु ज्ञाप होगी ना तो ज्ञान से युक्त होने पर ही ज्ञात होती है तेरा समझते हैं ज्ञान से युक्त होने पर क्या होती है ऐसा रिश्ता मित्र है समझो आप ज्ञान से ज्योतियां व्यास ऐसा ज्ञान से युक्त होकर के वो ज्योतियां वो ज्ञान से युक्त नहीं होगा वो ज्ञात ऐसा विचार कर विचार करना सर से कुछ देखेंगे अब तमस्ता परम उच्चम पेपर कहा जाता है कम का क्या है अज्ञान आज या तो ये क्या करने में जड़ बना कर लेंगे जड़बड़ा अज्ञान पेपर कहा जाता है तमस्ता है अज्ञान ना परम असृष्टम अज्ञान से पर कहा जाता है या अज्ञान से तो वो अज्ञान है परमात्मा और न ही अज्ञान के संबंध से ना तो अज्ञान है और ना ही अज्ञान के संबंध से जुड़ते हैं जीव अज्ञान नहीं है जड़ नहीं है तो जड़ के संबंध से लिखते हैं जड़ उत्तर जीव जो है वो अज्ञान नहीं है जड़ नहीं है तो जल उपाधि परमात्मा क्या है वो न तो वो जड़ है और न ही जलुपाधि के संबंध रह संबंध रहित है अब व्यक्ति देखेंगे यहाँ पर ज्ञान आदे है दूसंसाधन विद्या ज्ञान आदि ज्ञान आदि को प्राप्त करना कठिन है ज्ञान आदि को प्राप्त करना कठिन है ऐसी ऐसी समझ होने के कारण या ऐसा बुद्धि होने के कारण, कारण ज्ञान आदि का ज्ञान आदि को प्राप्त करना कठिन है ऐसी बुद्धि होने आपको क्या बुद्धि हो गई ज्ञान को प्राप्त करना कठिन है तो आप में क्या हो जाएगा अवसाद हो जाएगा अवसाद का क्या है है समझते समझते ज्ञान राज्य को प्राप्त करना कठिन है ऐसी बुद्धि होने से प्राप्त की हुई खिन्नता वाले मनुष्य को प्राप्त की वाले मनुष्य को प्राप्त की हुई भिन्नता वाले मनुष्य को या तो उत्साहित व्यक्ति को कर सकते हैं उत्साहित मनुष्य उत्साह रहित मनुष्य को उत्साहित करने के लिए कहती है उपचार अधिक मनुष्य को उत्साहित करने के लिए कहते हैं दोबारा देखेंगे जो संपादन करते है कि प्राप्त करना कठिन है ज्ञान आदि को प्राप्त करना कठिन है ऐसे समय के कारण या ऐसा ऐसे ज्ञान के कारण उपचार एक मनुष्य को उत्साहित करने के लिए भगवान होते हैं तो देखो क्या कहते हैं ज्ञानम ले ज्ञानम ले तो ज्ञानम से लेना है अमानुषवादी अमानुष्यवादी ज्ञान क्यों कहा ज्ञान का साधन तो क्या क्षीक्षी इत्यादि इत्यादि के क्या द्वारा का दिया देव ज्ञान गम है ना ज्ञान तो। तो जमन को बताते हैं मास्ककार जेयम एवं ज्ञात सत्य की ये ही ज्ञात होकर के ज्ञान का फर्क कहा जाता है ये ही ज्ञात होने पर ज्ञान का फल कहा जाता है जो तो ये आत्मा है ना तो ज्ञात होने पर वही ज्ञान का फल हो गया फल रूप में ये आत्मा ये आत्मा ही ज्ञात होने पर ज्ञान का फल होता है इसी तरह से इसलिए ज्ञान गम्य कहा जाता है इसलिए ज्ञान गम्य कौन कहा जाता है जे समझी ये आत्मा ही ज्ञात होने पर ज्ञान ज्ञान का फल होता है इसलिए ज्ञान गम्य कहा जाता है लगी। अब होने होने होने पर अच्छा, मान होने पर मान होने पर अच्छा ये वर्तमान होता है ना तो हाँ। तो ज्या, मान होते है है वो होते हुए जानते समय वो था जानते समय वो जैसे अभी ये क्या है ये क्या है, ये क्या है तो ज्ञान के काल में वो गे कहा जाता है ज्ञान के काल में वो ये कहा जाता है और उसके बाद में क्या कहेंगे ज्ञान का फल ज्ञान फल के लिए क्या फल ज्ञान जानने के काल में उसको क्या कहेंगे आनंदवाद में ज्ञान ज्ञान फल अर्थात है ना हाँ लब्ध कौन होता है इसलिए जानवनी होता है समय किंतु जानते समय देख कहलाता है तू जायम करते जानते समय, कर जानते समय थे थे ये देख कहलाता है सर एक प्रियम ये तीनों भी सर मतलब तीनोत्तम पूर्ण में कहे ये तीनों भी सर्वत हिंदी हिंदी का सभी प्रशेष रूप से स्थित है स्थित है तो बुद्धि में स्थित कहा से क्यूँकी वहाँ पर ही तीनों पूजा होते हैं क्यूँकी वहाँ पर ही तीनों प्रकाशित होते हैं या वहाँ पर ही तीनों उपलब्ध होते हैं कहा बुद्धि में बुद्धि यथोक अर्घ का उपसंग करने के लिए यह श्वक आरम्भ किया जाता है जो ये अध्याय आरंभ हुआ था ना अध्याय आरंभ से जो अर्थ से एक यथोक के लिए या अर्थ ऐसी यथोक् समापन के लिए या श्लोक आरंभ किया जाता है इस येम इस क्षेत्र तथा ज्ञानम येम या उत्तम समाप्त क्या उत्तम समाप्त है मतभक्त्या है क्षेत्र को कहा है ना क्षेत्र देखेंगे महाभूतानी अहंकारों मिटाना विद्या कौन सी संख्या है पांच है और धृत्यु और इस धृत्यु तक इस पर पढ़िए माँ भूतानी अहारो बुद्धि एक वहाँ ऐसी माँ भूटानी अहदारो बुद्धि अभ्यक्षा भी होता माँ से लेकर माँ भूटानी ऐसी लेकर माँ भूटानी अहदारो बुद्धि अभ्यक्षा में होता है और इसके बाद ज्ञानम है ना तो ज्ञानम कहाँ से कहा आचार्य उपासन शोषण और ज्ञान दर्शन है। तो ज्ञान दर्शन पर्यंत क्या कहा गया ज्ञान अमानित लेकर तक को ज्ञान दर्शन पर्यंत ज्ञान कहा गया और गिर देखना गिर हम लेकिन प्रोक्षा हम तो हम तो बस अवाज पड़ते हैं नहीं तो, थे तो है। अच्छा ये कहाँ आया था कहाँ पर कहा है यही कहा है न यहाँ तक आना है आपने यहाँ तक क्या कहा गया है जे लगाइए उत्तम इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और जय को संक्षेप सुना क्या कहा गया क्षेत्र कहा दिया ज्ञान कहा गया उत्तम समास संक्षेप संक्षेपता इसी क्षेत्र तथा ज्ञानम ज्ञान प्रकार क्षेत्र ज्ञान और मत मेरा इस सब को मत को मत मत मेरा इस जानकर मेरे से को प्राप्त करने में समर्थ होता है अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होता है इसी एवं इसी देखेंगे एवं इस प्रकार महाभुटादी क्षेत्र एवं तो दर्शन तो ले से लेकर महाभूताद क्षेत्र तथा ज्ञान अमानित्ञा दर्शन ज्ञान से लेकर तत्व दर्शन पर्यत ज्ञान और चेय इत्यादि से लेकर संसापरम उच्य मंत्र उतम ज्ञान है ना इत्यादि इस प्रकार अंत में कहा गया को? ये इस प्रकार में कहा गया को? ये, ये। सब को इस सबको करके संक्षेप था संक्षेप से कह दिया है ना विषयों तो को संक्षेप से कह दिया एक सर्वो नीतार्थो गीतार्था क्या उत्संग अच्छा अब देखेंगे एकावान कि संपूर्ण वेदों का अर्थ और संपूर्ण गीता का अर्थ संपूर्ण वेदों का अर्थ और संपूर्ण गीता का अर्थ इतना ही है लेनावान है ना कि संपूर्ण वेदों का अर्थ और संपूर्ण गीता का अर्थ इतना ही है ये सब क्या बताएंगे क्षेत्र को बताएंगे ज्ञान को बताएंगे और इतना ही है इसका उपसंघार करके कहा गया इसका उपसंघार करके कहा गया या इतना ही संपूर्ण वेद का गीता के अर्थ को संघार करके कहा गया मतलब तो एकत्रित करके कहा गया या संक्षिप्त करके कहा गया इतना ही संपूर्ण वेदों का और तो गीता के अर्थ को संक्षिप्त करके कहा गया अपनी संयक रखने का द्वीप इस समय ज्ञान में कौन अधिकारी होता है इसी उचित ऐसा अच्छा प्रश्न होने पर कहते हैं मध बक्सा मध बक्ता देखेंगे यहाँ पर मत भक्ता किया है यहाँ पर नई ईश्वर परम गुरु वासुदेव समर्पित मत भक्ता फिर से समझो की मूर्ध सर्वद्व परम गुरु वासुदेव ईश्वर में भगवान गुरु का गुरु राम की गुरु है ना अच्छा। गुरुओं का भी गुरु है तो परम गुरु कौन है भगवान है मूर्य क्या है की मुझे परम गुरु सर्वज दे वासुदेव ईश्वर में जिसने अपने सभी भावों को समर्पित कर दिया है समर्पित सर्वास्थ भावा जिसने अपने सभी भावों को समर्पित कर दिया है अपने सभी भावों तो को समर्पित कर दिया है समर्पित सर्वास्थ भावा का अर्थ देखेंगे समर्पित सर्व भगवान का जो, या जो, या जो, जो देखता है यशोती जो सुनता है जो स्पष्ट करता है कि सर्वम भगवान वापुदेवा एव सिवा सब कुछ भगवान वापु देवी जो देखता है जो तो किसको देखता है वास्तु अज्ञानी के लिए भेद है अज्ञानी सब कुछ क्या देखता है वासुदेव देखता है जो सुनता है किसको सुनता है वासुदेव को सुनता है जिसको स्पष्ट करता है उसको वापस होगा तो इसी तरह एवं ऐसे ज्ञान से से, से से युक्त युक्त युक्त ज्ञान ज्ञान ज्ञान वाला मेरा वाला क्या है? सब कुछ है उनकाशन उनका समान और कुछ उसके अति है